नमस्ते, नमस्ते। आइए, बैठिए। मुझे दिल्ली से इलाहाबाद जाना है। मैंने सुना है कि वहाँ तक हवाई जहाज़ जाती है। जी हाँ, हवाई जहाज़ कानपुर से होकर जाती है। कितने घंटे लगते हैं? लगभग ढाई घंटे। और कितने रुपए लगेंगे? समय के अनुसार कुछ फर्क है, लेकिन कोई पांच हजार रुपए लगेंगे। यह तो ज़्यादा महंगा है। तब तो ट्रेन से आना जाना कैसा रहेगा? हवाई जहाज़ से ट्रेन सस्ती पड़ती है। ब्रह्मपुत्र मेल रात को साढ़े ग्यारह बजे दिल्ली से छूटती है और अगली सुबह आठ पचपन पर इलाहाबाद पहुंचती है। फिर तो यही अच्छी है। एक बात और मुझे होटल की भी बुकिंग करनी है। मैंने इंटरनेट से सर्च किया। इस होटल में दो दिन के लिए सिंगल रूम की बुकिंग कीजिए। बहुत अच्छा साहब। आपकी बुकिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर आपके आठ हजार रुपए हुए, ये लीजिए। धन्यवाद। ये रहा आपका टिकट और रसीद। धन्यवाद। शुभ यात्रा। नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। नमस्ते। जरा दो मिनट। अच्छा श्री प्रदीप कुमार जी, आपको आज से दो दिन के लिए डबल रूम में ठहरना है ना? どうしたらいいですか डबल रूम में ठहरिएगा। तब तो ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद।